श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उन्यासी 7 सितंबर अठारह प्रवृत्ति या निवृत्ति दक्षिणेश्वर में राम बाबू राम आदि भक्तों के संग में श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में छोटी खाट पर भक्तों के साथ बैठे हैं दिन के 11 बजे होंगे अभी उन्होंने भोजन नहीं किया कल शनिवार को श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ श्रीयुद्ध अधरसेन के यहाँ गए थे नाम संकीर्तन के महोत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफल कर आए थे आज यहाँ श्यामदास का संकीर्तन होगा श्री रामकृष्ण को कीर्तनानंद में देखने के लिए बहुत से भक्तों का समागम हो रहा है पहले बाबू मास्टर श्री रामपुर के ब्राह्मण मनोमोहन भवनाथ किशोरीलाल आए फिर चुनीलाल हरिपद दोनों मुखर्जी भ्राता राम सुरेंद्र तारक अधर और निरंजन आए लाटू हरीश और हाजरा आजकल दक्षिणेश्वर में ही रहते हैं श्रेत रामलाल काली की पूजा करते हैं और श्री राम कृष्ण की भी देख रेख रखते हैं श्रीत राम चक्रवर्ती पर विष्णु मंदिर की पूजा का भार है लाटू और हरीश दोनों श्री रामकृष्ण की सेवा करते हैं आज रविवार है 7 सितंबर अठारह मास्टर के आकर प्रणाम करने पर श्री रामकृष्ण ने पूछा नरेंद्र नहीं आया उस दिन नरेंद्र नहीं आ सके श्री रामपुर के ब्राह्मण राम प्रसाद के गाने की किताब लेते आए हैं और उसी पुस्तक से गाने पढ़ पढ़कर कर श्री रामकृष्ण को सुना रहे हैं श्री रामकृष्ण हाँ पढ़ो ब्राह्मण एक गीत पढ़कर सुनाने लगे उसमें लिखा था माँ वस्त्र धारण करो श्री राम यह सब रहने दो विकट गीत ऐसा कोई गीत पढ़ो जिसमें भक्ति हो ब्राह्मण कौन कहे कि काली कैसी है छठ दर्शनों को भी जिनके दर्शन नहीं होते श्री कृष्ण मास्टर से कल अधर सेन के यहाँ भावावस्था में एक ही तरह बैठे रहने के कारण पैरों में दर्द होने लगा था इसीलिए बाबूराम को ले जाया करता हूँ सहृदय है यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे अय सखीरे मैं अपना हृदय किसके पास खोलूँ मुझे बोलना मना जो है बिना किसी ऐसे को पाए जो मेरी व्यथा समझ सके मैं तो मरी जा रहे हूँ केवल उसकी आंखों में आंखें डालकर मुझे अपने हृदय के प्रेमी का मिलन प्राप्त हो जाएगा परंतु ऐसा तो कोई विरला ही होता है जो आनंद सागर में निरंतर बहता रहे ये सब बावलों एक संप्रदाय के गीत हैं शाक्त मत में सिद्ध को कौल कहते हैं वेदांत के मत में परमहंस कहते हैं बाउल वैष्णों के मत से साई कहते हैं साई अंतिम सीमा है बाउल जब सिद्ध हो जाता है तब साई होता है तब सब अभेद हो जाता है आधी माला गौ के हाड़ों की और आधी तुलसी की पहनता है हिंदुओं का नीर और मुसलमानों का पीर बन जाता है साई जो होते हैं वे अलफ जगाया करते हैं इसे वैदिक मत से ब्रह्म कहते हैं वे लोग कहते हैं अलख जीवों के संबंध में कहते हैं अलग से आते हैं और अलख में जाते हैं अर्थात जीवात्मा अव्यक्त से आता है और अव्यक्त में ही लीन हो जाता है वे लोग पूछते हैं हवा की खबर जानते हो अर्थात कुंडलने के जागने पर यड़ा पिंगला और सुषुम्ना के भीतर से जो महावायु चढ़ती है उसकी खबर है पूछते हैं किस पैठ में शा पैठ, शा हो छ पैठ छहो चक्र हैं अगर कोई कहे कि पांचवे में है तो समझना चाहिए कि विशुद्ध चक्र तक मन की पहुँच है मास्टर से तब निराकार के दर्शन होते हैं जैसा गीत में है यह कहकर श्री कृष्ण, कुछ स्वर करके कह रहे हैं उसके ऊर्ध भाग में कमल आकाश है उस आकाश के अवरुद्ध हो जाने पर सब कुछ आकाश हो जाता है एक बाउल आया था मैंने उसे पीछा क्या तुम्हारा रस का काम हो गया कढ़ाही उतर गई रस को जितना ही जलाओगे उतना ही रिफाइन साफ होगा पहले रहता है ईख का रस फिर होती है राब फिर उसे जलाओ तो होती है चीनी और फिर मिस्री धीरे धीरे और भी साफ़ हो रहा है कढ़ाही कब उतरेगी अर्थात साधना की समाप्ति कब होगी जब इंद्रियां जीत ली जाएंगी जैसे जोग पर नमक छोड़ने से वे आप ही छूटकर गिर जाती है वैसे ही इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी स्त्री के साथ रहता है पर वह रमन नहीं करता उनमें बहुत से लोग राधा तंत्र के मस्ते चलते हैं पाँचों तत्व लेकर साधना करते हैं पृथ्वी तत्व जल तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व आकाश तत्व मल मूत्र रज वीर्य ये सब तत्व ही है ये साधनाएं बड़ी घृणित हैं जैसे पाखाने के भीतर से घर में प्रवेश करना एक दिन मैं दालान में भोजन कर रहा था घोषपाड़ा के मत का एक आदमी आया आकर कहने लगा तुम स्वयं खाते हो या किसी को खिलाते हो इसका यह अर्थ है जो सिद्ध होता है वह अंतर में ईश्वर देखता है जो लोग इस मत से सिद्ध होते हैं वे दूसरे मत के लोगों को जीव कहते हैं विजातीय मनुष्यों के सामने बातचीत नहीं करते कहते हैं यहाँ जीव है उस देश में मैंने इस मत को मानने वालों की स्त्री देखी है उसका नाम सरी सरस्वती पाथर है इस मत के लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ जो भोजन करते हैं परंतु दूसरे मत वालों के यहाँ नहीं खाते मलिक घराने वालों ने सरी पाथर के यहाँ तो भोजन किया परंतु हृदय के यहाँ नहीं खाया कहते हैं ये सब जीव हैं सब हँसते हैं मैं एक दिन उसके यहाँ हृदय के साथ घूमने गया था तुलसी के पेड़ खूब लगाए हैं उसने चना चिवड़ा दिया मैंने थोड़ा सा खाया हृदय तो बहुत सा खा गया फिर बीमार भी पड़ा वे लोग सिद्धावस्था को सहज अवस्था कहते हैं एक दर्जे के आदमी हैं वे सहज सहज चिल्लाते फिरते हैं वे सहज अवस्था के दो लक्षण बतलाते हैं एक यह कि देह में कृष्ण की गंध भी न रहेगी और दूसरा यह कि पद्म पर भौरा बैठेगा परंतु मधुपान न करेगा कृष्ण की गंध भी न रह जाएगी इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के भाव सब अंतर में ही रहेंगे बाहर कोई लक्षण प्रकट न ना होगा नाम का जब भी ना करेगा दूसरे का अर्थ है कामनी और कांचन की आसक्ति का त्याग जितेंद्रियता वे लोग ठाकुर पूजन मूर्ति पूजन यह सब पसंद नहीं करते जीता जागता आदमी चाहते हैं इसीलिए उनके दर्जे के आदमियों को कर्ता भजा कहते हैं कर्ता भजा अर्थात जो लोग कर्ता को गुरु को ईश्वर समझते और इसी भाव से उनकी पूजा करते हैं